विक्रांत अपने बीयर की बोतल को वहीं पर फेंक कर भागा उसने आधी बोतल ही बीयर पी हुई थी वैसे उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि यह कुत्ता भी उसकी कोई मदद कर सकता है दरअसल उसके पास योगेंद्र की जो फोटो थी वो नॉर्मल कागज पर प्रिंट की हुई थी और फोटो ज्यादा क्लियर थी भी नहीं इस वजह से इस बात की उम्मीद बहुत कम थी कि कुत्ते ने उस फोटो को देख ही योगेंद्र को पहचान लिया होगा लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि हो सकता है कि ये मुझे योगेंद्र तक ना ले जा पाए लेकिन क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट क्लू ही मिल जाए कुत्ता तेजी से पहाड़ी के नीचे उतरता जा रहा था और उसके पीछे पीछे विक्रांत भी भागता जा रहा था ढलान रास्ता होने की वजह से विक्रांत के कदम खुद बाखु आगे बढ़े जा रहे थे बीच बीच में वो कुत्ता रुक रुक कर भोंकते हुए विक्रांत को रास्ता दिखाने की कोशिश भी कर रहा था ताकि भटक विक्रांत किसी और जगह ना चला जाए वो कुत्ता तेजी से भागता हुआ एकदम घाटी में आ गया यहाँ काफी जंगल था चारों तरफ सिर्फ बड़ी बड़ी झाड़िया और चट्टान ही नजर आ रही थी बिल्कुल अंधेरी रात थी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था झाड़ियों के पास पहुँचने के बाद रुक गया। और फिर नाक से जमीन को सूंखते हुए इधर उधर भागने लगा शायद वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर तक इधर उधर घूमते रहने के बाद वो अचानक एक झाड़ी के पास रुक गया और फिर वहाँ नीचे कुछ देख कर जोर जोर से भोंकने लग गया विक्रांत को लगा शायद वहां कुछ होगा तो उसने तुरंत ही अपना फोन निकाला और उसके फ्लैशलाइट को ऑन करके वहां देखने लग गया जैसे ही विक्रांत की नजर वहां झाड़ियों के बीच में पड़ी उसका दिमाग घूम गया शिट ये क्या है विक्रांत ने अपना सिर पीट लिया यहाँ तो किसी ने गु किया हुआ है क्या यार मैं ये गु देखने के लिए ऊपर पहाड़ी से नीचे उतर कर आया हूँ वो भी इतनी रात को हे भगवान विक्रांत उस कुत्ते की तरफ ध्यान से देख रहा था वो कुत्ता बड़ी फुर्ती से गु के चारों तरफ गोल गोल चक्कर मारते हुए भोंके जा रहा था उसे देख ऐसा लग रहा था की मानो विक्रांत ने उसे जो बिस्कुट खिलाया था उसके बदले में वो उसे गु खाने के लिए इन्वाइट कर रहा हो विक्रांत को अपनी ही दीनता पर रोना आ रहा था साला कुछ भी हो जाए कुत्ते कुत्ते ही रहेंगे बताओ मैंने इसे बिस्किट खिलाया और ये मुझे यहाँ गु खिलाने के लिए लाया विक्रांत उसे लात से मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तभी वो कुत्ता भागते हुए वहां पहुंचकर वो फिर से जोर जोर से भोंकने लगा इतना खराब दिन आ गया है कि एक कुत्ता भी मुझे बेवकूफ बनाकर चला जा रहा है विक्रांत फिर से उस कुत्ते के पीछे जाकर झाड़ी के पीछे देखने लगा वहाँ भी किसी का गु पड़ा हुआ था अब तो विक्रांत उस कुत्ते का मर्डर कर देना चाहता था लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात पिंच कर गई। आखिर इस जंगल में गु करने के लिए कौन आ रहा है और फिर जब विक्रांत ने ध्यान से उस फ्लैश पर फ्लैशलाइट जलाकर देखा तो उसमें से भाप भी निकल रही थी उसे देखकर कहा जा सकता था की कि किसी ने अभी तुरंत ही एक मिनट पहले एक मिनट विक्रांत का दिमाग चल पड़ा तभी वहा उसे कुछ हलचल का एहसास हुआ किसी मेटल या लोहे के टकराने की आवाज आ रही थी आखिर इतनी रात को यहाँ कौन आ सकता है और ये लोहा कौन लड़ा रहा है विक्रांत का दिमाग घोड़े की रफ्तार से चल रहा था उसे याद आया कि जब योगेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी तब उसे पुलिस ने हथकड़ी भी पहना दी थी और वो एक हाथ में हथकड़ी पहने पहने फरार हो गया था कहीं यहाँ वही तो नहीं छुपा हुआ है विक्रांत अभी कुछ सोच ही रहा था की उसे एहसास हुआ की कोई आदमी भागता हुआ नजर आ रहा है तभी विक्रांत ने उसे देखने की कोशिश की तो सिर्फ उसका हाथ ही नजर आ रहा था उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी इससे विक्रांत को लगा कि शायद वो योगेंद्र ही है। लेकिन अभी तक विक्रांत ने उसका चेहरा नहीं देखा था विक्रांत फटाफट अपने कदम बढ़ाते हुए उस आदमी के पीछे पीछे भागने लगा उसके फोन की फ्लैशलाइट बहुत कम थी इस वजह से ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था ऊपर से यहाँ झाड़ियां भी काफी थी जिससे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था अभी वो आदमी विक्रांत से सिर्फ दस मीटर की ही दूरी पर था लेकिन फिर भी उसे ठीक से देखना विक्रांत के लिए मुश्किल हो रहा था तभी विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए टूल की याद आ गई विक्रांत के पास नाइट विज़न नाम का एक टूल था जिसकी मदद से वो रात में भी आसानी से देख सकता था आखिर इस टूल को इस्तेमाल करने का इससे अच्छा वक्त और कौन सा हो सकता है विक्रांत ने तुरंत ही अपने दिमाग में उस टूल को एक्टिवेट किया उस टूल के एक्टिवेट करने के साथ ही विक्रांत को एक वार्निंग भी दी गई जिसमें साफ लिखा था कि इस टूल का यूज बिल्कुल अंधेरे के वक्त करें उजाले में इसका इस्तेमाल करने से आंखें खराब होने का खतरा रहता है विक्रांत ने फटाफट सारी वार्निंग को ओके करते हुए टूल को एक्टिवेट कर दिया टूल एक्टिवेट होते ही विक्रांत को अंधेरे में भी दिखाई देना शुरू हो गया लेकिन अब तक वो आदमी काफी दूर निकल चुका था विक्रांत उसे ढंग से देख भी नहीं पा रहा था ऊपर से यहाँ काफी झाड़ियां भी थी जिस वजह से ज्यादा दूर तक देखना काफी मुश्किल हो रहा था फिर विक्रांत ने अपने दूसरे टूल टेलीस्कोपी को भी एक्टिवेट कर लिया जिसकी मदद से वो दूर तक आसानी से देख पा रहा था नाइट विजन और टेलिस्कोपी की मदद से आखिर विक्रांत ने उस भागते हुए आदमी को भी देख लिया। विक्रांत तेजी से उसका पीछा करने लग गया उसने देखा कि वो आदमी पहाड़ी के बीच में ही एक बड़ी सी गुफा में घुस गया है विक्रांत भी भागता हुआ उस गुफा की तरफ बढ़ चला वहाँ काफी अंधेरा था लेकिन फिर भी विक्रांत को कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी वो सीधे ही नाइट विजन की मदद से देखता वक्त गुफा के भीतर दाखिल हो गया वो काफी तेजी से गुफा के भीतर दाखिल होता जा रहा था नाइट विजन की पावर के साथ विक्रांत का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ था वो तेजी से गुफा के अंदर बढ़े जा रहा था दरअसल विक्रांत जिस गुफा के भीतर दाखिल हुआ था वो एक बंद हो चुकी खदान थी यहाँ पर पहले पत्थर निकालने का काम किया जाता था लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे बंद करवा दिया था जैसे जैसे वो गुफा के भीतर दाखिल होता जा रहा था अंदर वो और ज्यादा बढ़ता दिख रहा था काफी अंदर जाने के बाद वहां उसे एक इंटरसेक्शन दिखा जहां से वो गुफा दो रास्तों में डिवाइड हो रही थी विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते की तरफ बढ़ा जाए फिर उसे जो रास्ता सीधा लग रहा था उसी की तरफ वो बढ़ने लगा आगे जाते जाते उसे एक के बाद एक कई सारे ऐसे मोड़ दिखे जहां से वो गुफा अलग, अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो रही थी दरअसल वो गुफा अपने भीतर कई सुरंग लिए हुई थी विक्रांत को सुरंग के जिस दिशा से हल्की हलचल या आवाज आती सुनाई पड़ती वो उसी तरह बढ़ा जा रहा था काफी आगे जाने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब किस दिशा में बढ़े क्योंकि तो अब ना तो कोई आवाज सुनाई पड़ रही थी और ना ही कुछ कंफर्म हो रहा था कि वो आदमी भागकर किस दिशा में गया था विक्रांत सुरंग के भीतर एक दोराहे पर खड़ा ये सोच ही रहा था कि किस दिशा में जाया जाए कि उसे अपने पीछे किसी के आने की आवाज आई उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर वो कुत्ता भी उसके पीछे भागता हुआ पहुँच गया था ना जाने कैसे वो भी विक्रांत के पीछे भागता हुआ वहाँ तक पहुँच गया था विक्रांत को देखते ही वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा भयानक अंधेरी वाली सुरंग के बीच कुत्ते का भोंकना दृश्य को डरावना बना रहा था विक्रांत ने उस कुत्ते की तरफ देखते हुए कहाषवान महाराज जब तुमने मुझे गु तक पहुँचा ही दिया कृपा कर और गु करने वाले तक भी पहुँचा ही दो